शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में एक और बहुत ही जरूरी लेख लेकर हाजिर हूं मैं पवन लेख का शीर्षक है क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक यह लेख भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा ने लिखा है और इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की दूसरी कड़ी आंदोलन के पहले चरण की कमजोरियां और सीमाएँ आंदोलन के पहले चरण के दौरान पूना और बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली कमजोरी थी उनका हिंदू पूर्वाग्रह इस पूर्वाग्रह ने मुस्लिम जनता को आंदोलन से दूर रखा हालांकि बंगाल के क्रांतिकारी मुस्लिम विरोधी नहीं थे लेकिन मुस्लिम जनता से कार्यकर्ता भर्ती करने का कोई गंभीर प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया इस कथन से कुछ अपवाद यहाँ वहाँ मिल सकते हैं लेकिन अपवाद कभी नियम नहीं बनते आंदोलन के दायरे को सीमित करने वाली दूसरी कमजोरी थी जनता के साथ जीवंत संबंधों का ना होना। सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया आमतौर पर क्रांतिकारी व्यक्तिगत क्रियाशीलता में विश्वास रखते थे जिसे सरकार आतंकवाद के गलत नाम से पुकारती थी जनता इन क्रांतिकारियों के आत्म बलिदान निर्भीकता और साहस की प्रशंसा तो करती थी लेकिन अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के साथ उनकी कार्रवाइयों को जोड़ सकने में असमर्थ रहती थी ऐसी स्थिति में साम्राज्यवादियों के लिए क्रांतिकारियों का दमन कर सकना और भी आसान हो जाता था आंदोलन की तीसरी सीमा थी उसके कार्यकर्ताओं का वर्ग चरित्र क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा बहुमत निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित था इस चरण में ये एकदम स्वाभाविक था ये वही दौर था जबकि नई पीढ़ी विदेशी शासन से पूर्ण मुक्ति का दावा करने लगी थी ये पीढ़ी खुद को वयस्क समझने लगी थी नौजवान तबके में बेचैनी थी मगर पुराना नेतृत्व तो होम रूल के लिए प्रस्तावों और प्रार्थना पत्रों से आगे बढ़ने को तैयार न था लेकिन शिक्षित नौजवान एक नई दुनिया पाने के लिए अपना सब लुटा देने पर आमादा था नौजवानों का विश्वास था कि वे जुझारू सशस्त्र संघर्ष के जरिए देश को आजाद करा सकते हैं इसके लिए वे अपना जीवन तक तैयार थे से ही होता है। ये एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है अगर ये पूंजीपति वर्ग की तरफ जाता है तो प्रतिक्रियावाद का वाहक हो जाता है अगर ये मजदूर वर्ग के साथ खड़ा होता है तो स्वयं नेतृत्व प्रदान कर की क्षमता न होते हुए भी एक क्रांतिकारी शक्ति बन जाता है इसकी स्वतंत्र कार्यवाया प्राय व्यक्तिगत कार्रवाइयों का रूप ले लेती हैं। जिस दौर की बात हम कर रहे हैं, उस समय स्वाधीनता के लिए जन खड़ा कर सकने में न तो पूंजीपति वर्ग समर्थ था और न मजदूर वर्ग ही इस चुनौती का सामना अपने सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार इन मध्यम नौजवानों ने स्वभावतः अपने ढंग से किया जो आरंभ में व्यक्तिगत कार्यवाही का ही रूप ले सकती थी यह सीमा एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपस्थिति। गुरामी की अपमानजनक स्थिति के सामने समर्पण करने से बेहतर होता है चोट करना और नष्ट हो जाना किसी न किसी को पहली चोट करनी ही पड़ती है पहली चोट का कोई नतीजा नहीं निकलता और पहली चोट करने वाले ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं लेकिन उनकी कुर्बानियां कभी बेकार नहीं जाती झरना बढ़कर हुआ दरिया बन जाता है, ज्वालामुखी बनती है, व्यक्ति गारी से एकाकार हो जाता है पुरानी व्यवस्था व्यवस्था की जगह एक नई आती है, और सपना एक हकीकत रूप ले लेता है क्रांतियाँ इसी तर्ज पर आगे बढ़ती है भारत का क्रांतिकारी आंदोलन भी ठीक इसी तर्ज पर आगे बढ़ा भारतीय क्रांतिकारियों ने अकल्पनीय कठिनाइयों के बीच भी आधुनिक युग की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी ताकत को चुनौती देने की जरूरत के इतना ही नहीं उस युग के क्रांतिकारी शुरू में जो चापेकर भाइयों खुदिराम कनाई और मदनलाल ढिंगरा ने अपने आत्म बलिदान और शहादत के माध्यम से अपने उंगते हुए देशवासियों को जगाया और उन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा अपने जन्म जनवादी राजनीतिक अधिकारों के उच्च विचारों ऐसी भी परिचित कराया क्रांतिकारी आंदोलन ऐतिहासिक रूप से अपने ढंग का वो पहला आंदोलन था जिसने राष्ट्रीय स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए भारत के संघर्ष के राजनीतिक उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वाधीनता तथा ब्रिटिश साम्राज्य से हर तरह के राजनीतिक संबंध विच्छेद के लक्ष्य को जनता के सामने रखा ठीक इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने विदेशी साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संगठित हथियार संघर्ष के लिए जनता का आह्वान किया वे शुरू से भारतीय जनता के लिए पूर्ण राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे और उस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं उनकी शहादतों ने उनके प्रति जनता की प्रशंसा को उभारकर विदेशी साम्राज्यवादी शासन के प्रति उसकी नफरत को और भी तीखा बनाया और उसके संघर्षशील साहस को और भी ऊंचा उठाया गदर पार्टी की स्थापना गदर आंदोलन के पहले दौर में बहुत से क्रांतिकारी देश छोड़कर यूरोप और अमेरिका चले गए थे उनका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए धन संग्रह करना प्रचार करना और साहसी आत्मत्यागी समर्पित युवकों की एक टीम खड़ी करना इस काम में उनको कुछ कम सफलता नहीं मिली लेकिन जहाँ तक अंतिम लक्ष्य का प्रश्न है उनके विचार अभी तक भारत की आजादी की एक भावनात्मक धारणा तक ही सीमित है। क्रांति के बाद स्थापित होने वाली सरकार की रूपरेखा क्या होगी दूसरे देशों की क्रांतिकारी शक्तियों के साथ उनके संबंध क्या होंगे नई व्यवस्था में धर्म का क्या स्थान होगा आदि प्रश्नों पर उस समय के अधिकांश क्रांतिकारी स्पष्ट नहीं थे ये सूरत कमोबेश उन्नीस तक जारी थी इन सभी मुद्दों आरोप स्पष्ट रवैया अपनाने का श्रेय गदर पार्टी के नेताओं को जाता है इस शताब्दी के पहले दशक में भारत छोड़कर जाने वाले क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार के हाथों में पड़ने से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश तक भटकना पड़ता था अंत में उनमें से कईयों ने अमेरिका में बसने और उस देश को अपने कार्य का आधार क्षेत्र बनाने का फैसला किया इनमें प्रमुख थे तारकनाथ दास शैलेन्द्र घोष चंद्र चक्रवर्ती नंदलाल कार बसंत कुमार राय सारंगधर दास सुधेन्द्र बोस तथा जी डी कुमार पहले दशक के अंत तक लाला हरदयाल भी उनसे आमिले। इन लोगों ने अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय प्रवासियों से संपर्क किया धन संग्रह किया अखबार निकाले और कई जगहों पर गुप्त संस्थाएं कायम की तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नाम से अखबार निकाला और अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों तथा भारतीय प्रवासियों के लिए व्याख्यान देते रहे वे समिति नाम की एक गुप्त संस्था के प्रधान भी थे इस संस्था के अन्य सदस्य थे शैलेन्द्र बोस सारंगधर दास जी डी कुमार लश्कर और ग्रीन नामक एक अमेरिकी रामनाथ पुरी ने 1908 में हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम की एक संस्था कायम की और सर्कुलर ऑफ फ्रीडम नाम से एक अखबार निकाला ये इस अखबार के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से खदेड़े जाने की वकालत करते रहे जी डी कुमार ने वैंकूवर से स्वदेशी सेवक नामक अखबार निकाला विवाह की एक गुप्त संस्था के सदस्य भी थे इस संस्था के सदस्य रहीम और सुंदर सिंह भी थे सुंदर सिंह आर्यन नाम के एक अखबार का संपादन भी करते थे और उसके जरिए लगातार ब्रिटिश विरोधी प्रचार चलाते थे। रहीम और आत्माराम ने वैंकूवर में यूनाइटेड इंडिया लीग का गठन किया लाला हरदयाल उन्नीस में अमेरिका पहुंचे और वहाँ स्टैंडफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन नाम की एक संस्था उन्होंने गठित की 1913 में एस्टोरिया की हिंदुस्तानी एसोसिएशन का गठन हुआ करीम बख्श नवाब खान बलवंत सिंह मुंशीराम केसर सिंह और करतार सिंह सराभा इसके सदस्य थे ठाकुरदास और उनके मित्रों ने सेंट जॉन में रहने वाले भारतीयों की एक संस्था गठित की उन्नीस में शिकागो में हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ लला हरदयाल ने महसूस किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत इन संगठनों की गतिविधियों का समन्वय आवश्यक है अतः उन्होंने कनाडा और अमेरिका में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों की एक मीटिंग बुलाई इस मीटिंग में हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ दिक कोस्ट नाम की एक संस्था के गठन का फैसला लिया गया बाबा सोहन सिंह भक्ना और लाला हरदयाल इसके क्रमशः अध्यक्ष और सचिव चुने गए लाला हरदयाल नौकरी से इस्तीफा देकर अपना पूरा समय एसोसिएशन के काम में लगाने लगे मार्च 1913 में एसोसिएशन ने सैन फ्रांसिस्को से गदर नाम से अखबार निकालने का फैसला किया उसके बाद एसोसिएशन का नाम भी बदल गदर पार्टी कर दिया गया आगे की तरफ एक बड़ा कदम 1913 में गदर पार्टी का गठन क्रांतिकारी आंदोलन के विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण कदम था इसने राजनीति को धर्म से मुक्त किया और धर्म निरपेक्षता को अपनाया धर्म को निजी मामला घोषित कर दिया गया अखबार गदर ने हिंदू मुसलमान दोनों का आह्वान किया कि वे आर्थिक मसलों पर ज्यादा ध्यान दे क्यूँकी उनका दोनों के जीवन आरोप एक जैसा प्रभाव पड़ता है प्लेग ऐसी हिंदू और मुसलमान दोनों ही मर रहे हैं अकाल पड़ने पर अन्न से दोनों ही वंचित रहते हैं पगार के लिए जोर जबरदस्ती दोनों पर की जाती है और दोनों को ही अत्यधिक ऊंची दरों पर भू राजस्व तथा जल कर देना पड़ता है समस्या हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं बल्कि भारतीय बनाम अंग्रेज शासकों की है हिंदू मुस्लिम एकता को इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए की उसे कोई तोड़ न सके ग पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती थी और ठोस हिंदू मुस्लिम एकता की तरफदार थी वो छूत और अछूत के भेदभाव को भी नहीं मानती थी भारत के संग्राम के संग्राम लिए एकता यही उसे प्रेरित करने वाले प्रमुख सिद्धांत थे। इस मामले में गदर पार्टी उस समय के भारतीय नेताओं से मीलों आगे थी सिंह जोश के अनुसार गदर के क्रांतिकारी राजनीतिक सामाजिक सुधार के सवालों पर अपने समसामयिकों से आगे थे चौदह मई उन्नीस को गदर में प्रकाशित एक लेख में लाला हरदयाल ने लिखा प्रार्थनाओं का समय गया अब तलवार उठाने का समय आ गया है हमें पंडितों और काजियों की कोई जरूरत नहीं 1913 में पोर्टलैंड में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि गदर के क्रांतिकारियों को आगामी क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए उन्हें भारत जाकर और वहां से अंग्रेजों को भगा अमेरिका जैसी एक जनतांत्रिक सरकार कायम करनी चाहिए जिसमे धर्म जाति और रंग के अंतर से परे सभी भारतीय समान और स्वतंत्र हों। लाला हरदयाल ने जो अपने आप को अराजकतावादी कहा करते थे एक बार कहा था कि स्वामी और सेवक के बीच कभी कोई समानता नहीं हो सकती भले ही वे दोनों मुसलमान हो सिख हो अथवा वैष्णव हो अमीर हमेशा गरीब पर शासन करेगा आर्थिक समानता के अभाव में भाईचारे की बात सिर्फ एक सपना है हिन्दुस्तानियों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने को गदर पार्टी ने अपना एक उद्देश्य बनाया युगांतर आश्रम गार्टी के दफ्तर में सवर्ण हिंदू अछूत मुसलमान और सिख सभी जमा होते और साथ साथ भोजन करते जब धर्म राजनीति के साथ घुल मिल जाता है तो वो एक घातक विष बन जाता है और राष्ट्र के जीवंत अंगों को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है भाई को भाई से लड़ाता है जनता के हौसले पस्त करता है उसकी दृष्टि को धुंधला बनाता है असली दुश्मन की पहचान कर पाना मुश्किल कर देता है जनता की जुझारू मना स्थिति को कमजोर करता है और इस तरह राष्ट्र को साम्राज्यवादी साजिशों की आक्रमणकारी योजनाओं का लाचार शिकार बना देता है भारत में इस बात को सबसे पहले गदर के क्रांतिकारियों ने महसूस किया उन्होंने दिलेरी के साथ ऐलान किया की कि वे इस जहर को अपनी राजनीति से दूर ही रखेंगे और उन्होंने जो कहा वैसा ही किया भारतीय राजनीति में यह उनकी पहली महान उपलब्धि थी गदर के क्रांतिकारियों की दूसरी महान उपलब्धि थी उनका अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण गदर का आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था उसकी शाखाएं मलाया शंघाई इंडोनेशिया ईस्ट इंडीज फिलीपींस जापान मनीला न्यूजीलैंड हांगकांग, सिंगापुर फिजी बर्मा और दूसरे देशों में कार्यरत थी गदर पार्टी के उद्देश्यों के प्रति इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ दर्ल्ड आई डब्ल्यू की बहुत हमदर्दी थी वे यानी गदर के क्रांतिकारी सभी देशों की आजादी के तरफदार थे कई कवियों की लिखी हुई कविताओं के संग्रह, संग्रहर दिज में एक कवि कहता है भाइयों चीन चीन के खिलाफ जंग में न लड़ो। भारत, चीन और तुर्की के आवाम आपस में भाई हैं। दुश्मन को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वो इस भाईचारे को तहस नहस कर सके वैंकुअर में उन्नीस में एक संस्था कायम हुई थी जिसका उद्देश्य था बाकी दुनिया के सात भारतीय राष्ट्र के स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के संबंध कायम करना लला हरदयाल ने भी कई बार अपने भाषणों में ये घोषणा की थी कि वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि हर उस देश में क्रांति चाहते हैं जहां गुलामी और शोषण मौजूद है गदर के क्रांतिकारियों के प्रचार का प्रमुख अंग था दुनिया की श्रमिक यूनियनों के नाम अपील जारी करना उन्होंने पूरी दुनिया के जन साधारण अपील की कि वे साम्राज्य निजाम को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो